ज्ञानवाही क्रिया कला के बारे में बताया कह? जो कान का होना शब्द को सुनना शब्द जो कान से सुनने वाली बात क्रियावाही तंत्र है हाथ में छूना ये क्रियावाही तंत्र है मल विसर्जन होना क्रियावाही तंत्र है दिल में मने ये खून धड़कना ये क्रियावाही तंत्र है सांस लेना ये क्रियावाही तंत्र है ये समझ में आता है तो उस संवेदना में प्रवर्ताना शब्द स्पर्श रूप रस गंध रसगंधेन्द्र का हम संचालित करना शुरू करना तो गंध से सुगंध की अपेक्षा रखना ये ज्ञानवाही तंत्र है सास लेना क्रियावाही तंत्र है कितना अच्छी बात है जीव में रुचि रुचि देखना ये ज्ञानवाही तंत्र है और शब्दों में हमारा हमारा सुंदर शब्दों को सुनने की अपेक्षा होना ये ज्ञानवाही तंत्र है ठीक है ना? सुख स्पर्श को अपेक्षा रखना ये ज्ञानवाही तंत्र है इस बात को हम सब पहचानते हैं ये ज्ञानवाही क्रियावाही तंत्रों में जो प्रयुक्ति होने वाली बात को बताया ये भी तंत्र नासदा बना रहता है वो क्रियावाही तंत्र भी बनाई रहता है इसको कहीं भी बंद नहीं किया जा सकता ये क्रियावाही तंत्र के साथ भी जीवन शरीर को जीवंत तो बनाए रखने की आवश्यकता बना रहता है तभी यह तंत्र पूरा संपादित हो पाता है और ज्ञानवाही तंत्र तो जीवन के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता थोड़ा सा थोड़ा सा भी जीवन व होता है ज्ञानवाही तंत्र लुप्त प्राय हो जाता है वा, क्रियावाही तंत्र जो है ना ये थोड़ा देर तक चलता रहता है और उसके बाद वो भी बंद हो जाता है दोनों ही दोनों मेधस् से तो कंट्रोल नहीं है क्रियावाही तंत्र मेधस के ज्ञानवाही तंत्र से भिन्न रहता है फिर भी मेधस से संबंध रखता है ठीक है ना वो शरीर के अनुसार क्रियावाही तंत्र है और जीवन के अनुसार ज्ञानवाही तंत्र है ऐसा इसको पहचाना गया है ठीक है ये दोनों को ऐसे पहचाना इन दोनों क्रियावाही एक तंत्र से क्या क्या क्रिया होता है वो भी स्पष्ट है ज्ञानवाही तंत्र से क्या क्या, क्या क्रियाएं है होते हैं यह भी स्पष्ट है उसी के साथ ज्ञानवाही तंत्र के साथ न्याय धर्म शक्ति को प्रकाशित करना भी प्रमाणित करना भी तंत्र है ये ज्ञानवाही तंत्र का सार्थक स्वरूप वही है और प्रारंभिक स्वरूप जो संवेदनाओं को व्यक्त कर देना ये प्रारंभिक स्वरूप है ये प्रारंभिक स्वरूप में जीव संसार मनुष्य संसार की संवेदना में समानता ही रहती है अभी ये भी बता दिए थे जो भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य को जीव कहते ही है और अध्यात्मवादी भी मनुष्य को जीवे कहते रहे किस ढंग से कामराम जीव जगत की बात अध्यात्मवादी किया और उसी प्रकार ये भी मनुष्य को जीव कहते हैं ये अभी तक की प्रचलन ही है मेरस का मृत्यु होती ही क्रियावाही तंत्र तो बंद होता है दोनों दोनों ज्ञानवाही तंत्र बंद होने के बाद क्रियावाही तंत्र बंद होता है ये बात ये इस प्रकार से काम है तो इन काम को ठीक करने के लिए जो जो शरीर में आयी हुई रोगों को ठीक करने के लिए ज्ञानवाही तंत्र भरसक प्रयत्न करता ही रहता है जीवन ज्ञानवाही तंत्रना से रोग को ठीक करने के लिए प्रयत्न करता ही रहता है हर एक शरीर में ठीक है तो ये तो नहीं होता है तो शरीर को छोड़ देता है बस इतना ही बात ठीक है